महाभारत द्रोण पर्व महाभारतणपोनपंचाशत्तमोध्याय अमन्यु का कालिकेय बसाती और कह कह रथियों को मार डालना एवं छह मार रथियों के सहयोग से अमन्यु का वध और भागते हुए अपनी सेना को युधिष्ठिर का आश्वासन देना संजय उष्णु स्वर नंद कर सब विष्णु युद्ध भूषण राजा तीरथ संख्य जनार्दन इवा पर संजय कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण कि बहिन सुभद्रा को आनंदित करने वाला तथा श्रीकृष्ण के ही समान चक्रूपी आयु से सुशोभित होने वाला वीर युद्धस्थल में दूसरे के समान प्रकाशित हो रहा था। पृथ्वी सुरपी तक्रमुद्विग्ना दूरने कवा उसके शांत भाई को हिला रही थी। उसने अपने हाथ में चक्र नामक उत्तम आयुध उठा रखा था। उस समय उसके शरीर और उस चक्र को जिसकी ओपात करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था देखकर समस्त भूपालगण अत्यंत उद्विग हो उठे और उन सब ने मिलकर उस चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए महारथस्तः का तब महारथी अभिमन्यु ने एक विशाल गदाहात में ले ली शत्रु ने उसे धनुष रथ खड्ग और चक्र से भी वंचित कर दिया था इसलिए गदा हाथ लिए हुए अभिमन्यु ने पर धावा किया गदा मुद्यता दृष्टि ज्वलतीक्राम रथोपस्था विक्रमाश्री नरसभा प्रज्ज्वलित वज्र के समान उस गदा को ऊपर उठी हुई देख नरसेमा अपने रथ की बैठक से तीन पग पीछे हट गया सौभद्र स्वाद उस गदा से अश्वस्था के चारों घोड़ों तथा तो दोनों रक्षकों को मारकर बाणों से भरे हुए शरीर वाला सुभद्रा कुमार शाही के समान दिखाई देने लगा ततः सुबलताजा तम काल केयम पोथ जघान चाष्या अनुचरान गांधारान सप्त सप्ततिम तदनंतर उसने सुबल पुत्र कालके को मार गिराया और उसके पीछे चलने वाले सतहत्तर गांधारों का भी संघार कर डाला पुनश्चाती रो दस के सप्त हवा चुंजरान दौशासन ही रथम साधया समोत इसके बाद दस वसातीय रथियों को मार डाला केकेयों के साथ रथों साल रथों और दस हाथियों को मारकर दुस्शासन कुमार के घोड़ों सहित रथ को भी गदा के आघात से चूर चूर कर डाला तथो दवशासन तो ही क्रुद्धो गदा स अभिदुद्रावसौभद्रम तिष्ट तिष्ट तिछा प्रभीत आर्य इससे दवशासन पुत्र कुपित हो गदा हाथ में लेकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा और इस प्रकार बोला अरे खड़ा रह खड़ा रह अन्यों वे दोनों एक दूसरे के शत्रु थे अतः गदा हाथ में लेकर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर और अंधकासुर परस्पर गदा का आघात करते थे ताव ताव्योन्न्यम आहत्य रणबद्धे को संताप देने वाले वे दोनों वीर में ध्वजों के अग्रभाग में एक दूसरे को चोट पहुंचाकर नीचे गिराए हुए दो के समान पृथ्वी पर गिर पड़े दौसा सन रथोत्था कुरुणाम की सौभद्रम ग तत्पश्चात गुरुकुल की कृषि बढ़ाने वाले दुशासन पुत्र ने पहले उठकर उठते हुए सुभद्रा कुमार के मत्स्य पर गदा का प्रहार किया गदा वेगे न महतामे नौभद्र पर एवं गदा के उस महान वेग और परिश्रम से मोहित होकर शत्रुवीरों को नाश करने वाला अभिमन्यु अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ा राजन इस प्रकार उस युद्धस्थल में बहुत से योद्धाओं ने मिलकर एकाकी अभिमन्यु को मार डाला छो क्षोभय्वाच मुं सर्वा नलिमेकुंजर अशोभ हतो वीरो व्यथर्वगजों था जैसे हाथी कभी सरोवर को मत डालता है उसी प्रकार सारी सेना को क्षुब्ध करके व्याधों के द्वारा जंगली हाथी की भांति मारा गया वीर अभम्यु वहां अद्भुत शोभा पा रहा था तम तथा पतितम सूरम ताब का पर्यवरियन दावम दग्ध्वा यथा शांत पावकम शिशरा त्य प्रमेद्यालम अंसगतवादि तप्वा भारतवाहिनी सोवम यहाम संकृष्ट मागर पूर्णचंद्राभवदन काृताक्षिकूम उपति दृष्टवा तावकासे महारथा मुदा परमया चुक्रिंग इस प्रकार रणभूमि में गिरे हुए सूर्य को आपके सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया जैसे ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाकर आग बुझ गई हो जिस प्रकार वायु वृक्षों की शाखाओं को तोड़ फोड़कर शांत हो रही हो जैसे संसार को संतप्त करके सूर्य अस्ताचल को चले गए हों जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो तथा जैसे समुद्र सूख गया हो उसी प्रकार समस्त कौरव सेना को संतप्त करके पूर्ण चंद्रमा के समान मुखवाला अभिमन्यु पृथ्वी पर पड़ा था उसके सिर के बड़े बड़े बालों काक पक्ष से उसकी आंखें ढक गई थी उस दशा में उसे देखकर आपके महारथी बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार सिंहनाथ करने लगे आसे परम को हर्षस्तावका विषा पते इतरेशा तो वीराण नेत्रेभ्य प्राप तजल प्रजानाथ आपके पुत्रों को तो बड़ा हर्ष हुआ परंतु पांडव वीरों के नेत्रों से आंसू बहने लगा अंतरिक्षे चूताकोशंत विषापते दृष्टिपति वीरम चितम चंद्रमराथ महाराज उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी आकाश से गिरे हुए चंद्रमा के समान वीर अभिमन्यु को रणभूमि में पड़ा देख उच्च स्वर से आपके महारथियों की निंदा करने लगे द्रोण कर्ण मुखभार्थ राष्ट्र महारथे एक निहत शे नैस धर्मो मतो द्रोण और कर्ण आदि छह कौरव महारथियों के द्वारा असहाय अवस्था में मारा गया यह एक बालक यहाँ सो रहा है हमारे मत में यह धर्म नहीं है तस्मिन विनेते वेरे बहुसोवत मेदने दौर्यथा पूर्ण चंद्रे नक्षत्र वीर अभिमन्यु के मारे जाने पर वह रणभूमि पूर्ण चंद्रमा से युक्त तथा नक्षत्र मालाओं से अलंकृत आकाश की भांति बड़ी शोभा पा रही थी क्मपख संपूर्णद्रोघ परप्लुता उत्तम सूराण भ्राजमा शकुंडल पतिं पति परी स्तोभ पता संता चाम्रैश कुथा प्रवृद्धाबरोतम तथा स्वृतनागा सुप्रभ्ग सुन पोत निर्मुक्ता भुजा गरीब चा प्रैश विविध छिन्न सत्ष्टिप्राशकंपन विविध चाध्य संभता भूर शोभत सुवर्ण में पंख वाले बाणों से वहाँ की भूमि भरी हुई थी रक्त की धाराओं से डूबी हुई थी सूरवीरों के कुंडल मंडित तेजस्वी मस्तकों हाथियों के विभिन्न विचित्र झूलों पताकाओं चामरों, हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कम्बलों इधर उधर खड़े हुए उत्तम वस्त्रों हाथी घोड़े और मनुष्यों के चमकीले आभूषणों केचुल से निकले हुए सर्पों के समान पहने और पानीदार खगो भातिभा के कटे हुए धनुषों शक्ति प्रास, कंपन तथा तो अन्य नाना प्रकार के आयुधों से आच्छादित हुई रणभूमि की अद्भुत हो रही थी सारोह भूमि सौभद्रे न सुभद्रा कुमार अम्यु के द्वारा मार गिरा मारे गिराए हुए रक्त निर्जीव और सजीव घोड़ों और घुड़सवारों के कारण वह भूमि विषम एवं दुर्गम हो गई थी सम समाहा शांकुशात्रुद्ध केतुभि पर्वतरिव विध्वस्तित पृथ्वी पृथ्वीव्यामुर्ण व्यस्वसारथ्योधि हृदय प्रक्षुभितगै रथोत्तम पदातिसग चतर्वधाधभूषण भेरूण तांडी घोरूपन्न अंकुश महावत कवच आयुध और धजाओं सहित बड़े बड़े गजराज बाणों द्वारा मथित होकर हराए हुए पर्वतों के समान जान पड़ते थे जिन्होंने बड़े बड़े गदराजों को मार डाला था वे श्रेष्ठ रथ घोड़े सारथी और जो योद्धाओं से रहित हो मथे गए सरोवरों के समान चूर चूर होकर पृथ्वी पर बिखरे पड़े थे नाना प्रकार के आयुधों और आभूषणों से युक्त पैदल सैनिकों के समूह भी उस युद्ध में मारे गए थे इन सब के कारण वहाँ की भूमि अत्यंत भयानक तथा भीर पुरुषों के मन में भय उत्पन्न करने वाली हो गयी थी तम दृष्टि पाण्डुना चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमान अभिमन्यु को पृथ्वी पर पड़ा देख आपके पुत्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई और पांडवों की अंतरात्मा व्यथित हो उठी अभिमन्युहते राजु के प्राप्त जौ वे सम्प्राद्रवचमु सर्वा धर्मराज्यत राजुवावस्था को प्राप्त नहीं हुआ था उस बालक के मारे जाने पर धर्मराज दृढ़ के देखते देखते उनकी सारी सेना भागने लगी धीरमाण बलम दृटवा सौभद्रे निपात अजात शत्रुस्थान वे ईरान अब्रवी सुभद्रा तो कुमार के धरासाई होने पर अपनी सेना में भगदड़ पड़ी देख अजातशत्रु युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के उन वीरों से यह वचन कहा स्वर्ग में स्वगत शूर ओजो हतो न पर संसभ्यतमा भे श्यामेपुन यह सूरवीर अभिमन्यो जो प्राणों पर खेल गया परंतु युद्ध में पीठ न दिखा सका निश्चय ही स्वर्ग लोक में गया है तुम सब लोग धैर्य धारण करो भयभीत न हो हम लोग रथ क्षेत्र में शत्रुओं को अवश्य जीतेंगे इतव स महातेजा दुखतेभ्यो महाद्वित धर्मराजो युधाम श्रेष्ठ अपान महातेजस्वी और परम कांत योद्धाओं में श्रेष्ठ धर्मराजद अपने दुखी सैनिकों से ऐसा कहकर उनके दुख का निवारण किया युद्ध इजासी विसाकारान राजपुत्रान रण निपुन निहत्य संग्रामे पश्चादार्जुन लभ युद्ध में सर्प के समान भयंकर शत्रुप राजकुमारों को पहले मारकर पीछे से अर्जुन कुमार अभमंडु स्वर्गलोक में गया था हवा दस सहसार कौशल्यम च महारथम कृष्णाजुन समे चक्रलोक ग्रुव दस हजार रथियों और महारथी को सन्दरित बृहद बल को मारकर श्रीकृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी अभमंडु निश्चय इंद्रलोक में गया है रथास्वर्मा ंगा निहत्य सहस्रश अवितृप्त असोच्य पुण्य कर्म कर गतः पुण्यता पुण्य नि रथ घोड़े पैदल और हाथियों का शस्त्रों की संख्या में शृहार करके भी वह युद्धते तृप्त नहीं हुआ था पुण्य पुण्यकर्म करने अब के कारण अभिमन्यु शोक के योग्य नहीं है वह पुण्यात्माओं के पुण्य और पार्जित सनातन लोकों में जा पहुंचा है इति श्री महाभारत द्रोण पर्वणि अभिमन्युवध पर्वणि अभिमन्युवधे एक तमोध्या इस प्रकार से महाभारत ध्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में अभिमन्युवध विषय उनचासवा अध्याय पूरा हुआ